कष्ट का शादी से क्या लेना देना होते जैसे कष्ट आएगा हम शादी कर लेंगे इनका क्यों होते कष्ट को कम करने के लिए जब बड़ा कष्ट सामने आ जाएगा तब तो छोटा कष्ट छोटा दिखाई दे देगा क्यों शादी सबसे बड़ा कष्ट है इसलिए हम इंतजार करते हैं इस चीज का हम किसी कष्ट का इंतजार कर रहे जब भगवान की भक्ति मिलने ले तो संसार के कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे क्या बात है ये भागवत छलकता हुआ सागर है छलकता हुआ प्याला तो सुना था लेकिन यहाँ क्या वर्णन कर रहे हैं हमारे आचार्य गुरु गुरुदेव भागवत क्या है छलकता हुआ सागर किस चीज का सागर है ये छलकता हुआ आगा महासागर है भगवत प्रेम रस का श्रीमद् भागवत छलकता हुआ भगवत प्रेम रस का महासागर है इसलिए जो भावुक लोग हैं जो रस चाहते हैं और इसे संसार के रस को छोड़ के इसमें जंप लगाते हैं इसमें डुबकियां लगाते हैं और चखते हैं अस्वाधन करते हैं रसिक वैष्णव और पद और पद पर और पग पग पर अस्वाधन करते हैं लगाते हैं जितनी भी हमारी विद्याएं हैं उन विद्याओं की क्लाइमेक्स श्रीमद भागवत फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग संसार की विद्याएं जब मैं पढ़ता था तो मैंने कहा जो सबसे मुश्किल विद्या है मैं वही लूँगा तो मैंने फिजिक्स ले ली। फिजिक्स में एमएससी की लेकिन जब भक्ति में आया तो मैंने कहा ये तो जड़ विद्या है ये तो ये बतलाती है एंटम कैसे काम करता है ये तो ये बतलाती है कि बिजली कैसे दौड़ती है लेकिन आत्मा कैसे काम करती है ये विद्या नहीं बन आत्मा की और भगवान की दुनिया में जो कार्यविधि चल रही है उसको कौन सी विद्या बताती है उसका नाम है परा विद्या। तो परा विद्या की भी जो में अवधि चरम सीमा वो है श्रीमद् परा विद्या की सीमा श्रीमद् भागवत है मैं एक मुहावरा जानता था नोटेशन अंग्रेजी में आपने सुना आत्म प्रशंसा कोई प्रशंसा नहीं है कोई अपनी बड़ा करे वो बड़ा नहीं है जब बड़ा दूसरे करे तो वो बड़ा तो भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसकी दूसरे पुराणों ने और दूसरे ग्रंथों ने बढ़ाई की है और कहीं भी आपको बढ़ाई नहीं मिलेगी दूसरे ग्रंथों की जैसे गरुड़ पुराण भागवत के बारे में वो कहते हैं अरे भैया भागवत तो बड़ी ऊंची चीज है क्यों ऊंची चीज है अर्थो एम ब्रह्म सूत्राणाम जो वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र लिखा वेदांत सूत्र बोला ना मैंने चार वेद देखे चार वेद देखने के बाद उपनिषद लिखे उपनिषद के बाद वेदांत सूत्र लिखा उस वेदांत सूत्र को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये ग्रंथ लिख दिया क्या नाम श्रीमद भागवत वेदांत सूत्र की यह व्याख्या है आपको ध्यान से सुनना है हमारे भागवत ने लिखा है पाठ करने से पहले श्रोता और वक्ता खाना पीना भी तो अच्छा है क्यों कम नहीं हमने इस हॉल में पूरी सुविधा देने की कोशिश की आप सुविधा पूर्वक बैठ के इसको सुनो लेकिन दिल की बात बता रहा बतलाना किसी को बतलाना नहीं बाहर जाके इसको पाठ में जो पाठ करेगा और जो पाठ सुनेगा दोनों को बराबर का फायदा होगा में भागवत कृष्ण कृष्ण का नाम है तमाल है ना जो अपार संसार सागर को पार करने के लिए सेतु के स्वरूप हैं, उन आदिदेव के करुणा निदान के मंगल में अवतार श्रीमत भागवत का वर्णन करता कृष्ण कृष्ण शब्दों में ढल गए भागवत समझ रहे हैं इस बात को कृष्ण भागवत में शब्दों के रूप में ढल गए हैं अब जब हम इसका पाठ करेंगे तो हम कृष्ण उसमें को उसमें मत्स्य पुराण में लिखा है आप सारे पुराणों को पढ़ डालो अगर वहां पे कन्फ्यूजन हो ना समझ नहीं आ रहा कि भगवान कौन है समझ नहीं आ रहा भक्ति करेंगे यज्ञ करेंगे योग करेंगे तब करें तो भागवत को पढ़ो कन्फ्यूजन को दूर करना है तो इसको पढ़ो भागवत को जो डिसीजन देता है वो परमानेंट डिसीजन बहुत सही डिसीजन भागवत का डिसीजन है कृष्ण भगवान है और एक भक्ति से ही प्राप्त होंगे बस बाकी सब फिनिश भागवत तो कहे नहीं है इस बात को लेकिन इसको तो मत्स्य पुराण में लिखा गया है पद्म पुराण में दो कथाएं आती है। भक्ति की। वो दोनों कथाएं हैं भक्ति देवी कथाएं पद्म पुराण में है लेकिन महिमा किसकी कहती है भागवत की महिमा करती है भागवत ग्रंथ कई लोगों ने प्रकाशित किया है कई उसके अनुवाद करने वाले हैं है तो यह संस्कृत में गीता प्रश्न है और कोई बड़े पब्लिकेशन है लेकिन सब लोगों ने इसके अनुवाद में अपनापन डाल दिया अपनापन समझते हो जो कहना चाहते हैं जो भक्ति है, कर करने वाले कभी मुक्ति नहीं चाहते आत्मा परमात्मा है आत्मा और परमात्मा एक नहीं है परमात्मा एक है भगवान और आत्मा उनके भिन्न अंश है एक नहीं है कितने है। है। भागवत का विचार लेकिन कई लोगों ने अलग-अलग तरह से विचार दिए हैं। भागवत को पाने के लिए हमें मातारहित साधुओं के पास जाना पड़ेगा कपटता छोड़नी पड़ेगी भागवत ने कहा है अब देखो की बात आपको सुना रहा हूं। भागवत के श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में भक्ति उदित होती है जिससे जीवों का शोक मोह अनायासी दूर हो जाता है तो पूछो भक्ति कैसे पैदा होती है कथा सुनते हैं मैं सुनते ही भगवान कृष्ण शब्दों में लिपटे हुए कानों से हमारे हृदय में घुस जाएंगे हृदय को साफ कर देंगे फिर जाके बैठ जाएंगे आगे बढ़ो बस कान खोल के सुनो रिमूव द ब्लॉक कान के ब्लॉक हटाओ। ब्लॉक क्या है संसार की कामनाएं वो तो हटा दो यहाँ बैठ के दिन माइंड में कोई चिंता ही नहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी शखा मिलेगी नहीं मिलेगी बेटी की शादी होगी कि नहीं होगी ये दुनिया की चीजें फिलहाल हटा दो एकदम हटा दो और, तो और कुछ प्रश्न है कई लोग ज्ञान की बात कहते हैं श्रीमद् भागवत हमें ज्ञान से भी पीछे हटाता है भक्ति देता है खुद भागवत में वेद व्याशी कह रहे हैं भक्ति श्रेष्ठ है ज्ञान से बोलते हैं हमारे पूज भाज भक्ति विधान शांत महाराज शांत महाराज की ये संस्कृत का मूल पाठ करेंगे मैं आपको अर्थ सुनाऊंगा और ये संस्कृत का पाठ करेंगे <coughs> इन लोगों के बन में हम लोग कथा करेंगे। ये हमारे आधार है तो भागवत में लिखा है तत्व तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी समस्त प्रयासों को छोड़ दो तत्व तो ज्ञान भगवान के बारे में ज्ञान आत्मा के बारे में ज्ञान इस संसार से पढ़े का ज्ञान नेति नेति का ज्ञान ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं वो जो है वो ये नहीं है वो नहीं है अरे इस सारे ज्ञान को छोड़ दो ब्रह्मा जी कहने रहे हैं भागवत है फिर क्या करो सिर्फ कृष्ण की लीला कथा सुनो सिर्फ कृष्ण की लीला कथाओं को सुनो और उनके सुनने मात्र से कृष्ण का प्रेम जाग जाएगा बाकी नॉलेज अपने आप पीछे पीछे भागेगा ज्ञान पीछे पीछे आएगा इसलिए भक्ति ज्ञान से भी बढ़ी भक्ति है क्या ये भागवत बताती। भागवत बताती है। में वेदव्यास फिर कहते हैं, हे प्रभु, परम कल्याण स्वरूप आपको पाने के लिए भक्ति ही एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है जो लोग भक्ति को छोड़कर ज्ञान और योग और तप और शि के पीछे भागते श्रम एवं समझ आ बात? उसी को है भक्ति को छोड़ के जब भी करते हैं तब करते हैं। में जाके योग करते हैं, भगवान नहीं भगवान एक ही चीज से होते हैं। और वो है भक्ति। हमें ये समझना है ज्ञान क्या है जब हम इसे संसार में बहुत कष्ट पाते हैं तो हम रास्ता खोजने लगते हैं कि हम कष्ट क्यों पा रहे हैं ताकि हमें कष्ट ना मिले तब देखते हैं कि दुनिया को भोगते हैं तो हमें कष्ट मिलते हैं तो चलो भोग छोड़ो भोग छोड़ो ताकि कष्ट छूट जाए इस तरह से भोग छोड़ने के मार्ग को ज्ञान मार्ग कहा गया है लोग जंगलों में जाकर बैठ जाते हैं कि हमने भोग छोड़ दिया हमें कष्ट ना मिले ये भी सही नहीं है क्यों क्योंकि ये जो हम इतनी बिगड़ प्रयास कर हैं कि घर बार छोड़ दिया संन्यास ले लिया जंगल में जाके बैठ गए इस उद्देश्य से कि हमें कष्ट ना मिले ये आत्मा का गुण नहीं, नहीं है आत्मा का कष्ट से घबराते नहीं है आत्मा का गुण है भगवान से प्रेम करना उनकी सेवा करना उनकी सेवा में तो जो कष्ट आए उस कष्ट में भी मजे लेना ये आत्मा का गुण है इसलिए आत्मा सेवा करना चाहती है कष्ट से दूर होना नहीं चाहती है जो कष्ट से दूर होने की कोशिश करते हैं वो ज्ञानी है और जो कष्ट में भी भगवान के प्रेम में आनंद लेना चाहते है वो भक्त है इसलिए भागवतों को भुप्ति निजात नहीं दिलाती क्या दिलाती है भक्ति दिलाती है है एक तो ऐसा कि भगवान की सेवा में जो कष्ट कष्ट वो सब सुखों के के सिर ऊपर नाचता है। आत्मा और परमात्मा एक नहीं है ये बात समझ लें मुझ में तुझ में यही मैं नर तू है मैं उस संसार के आत्मा में तो संसार तुम्हारे आत्मा जीव जब तक इस संसार के चक्र में घूमता है कब तक जब तक भागवत नहीं जिस दिन उसने भागवत सुन ली समझ लो तो अब संसार का चक्कर खत्म होने संसार सुन लो संसार का का चक्कर समान है। है, अगर सुनने मौका मिल गया, और जिसके घर घर, में रोज होती वाह वा, वा, उसका घर, उसके घर के सारे सारे पाप कट हैं। भले उसमें बैठे भी थे, फिर भी तो और लोगों के पाप कट रहते हैं तो अभी यहाँ हम आपको अर्थों के समय भागवत सुना रहे और जो व्यक्ति प्रतिदिन भागवत का एक श्लोक पढ़े, एक छोड़ो आधा पढ़े, आधा छोड़ो एक चौथाई भी पढ़ ले प्रतिदिन और राजसुई यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं कितनी कर लेमा जो नित्य भागवत का पाठ करते हैं या सोने के सिंहासन में रखकर भागवत को वैष्णव को दान करते हैं उनको निश्चित रूप से गोलोक वृंदा करते हैं जिसने नहीं सुनी वो जिया क्या वो तो जीते जी मुड़ता है मैंने कहा रहा पदम पुराण में महात्म श्रीमद् भागवत की कथा बहुत दुर्लभ है करोड़ों जन्मों का पुण्य जब पैदा होता है तो श्रीमद् भागवत सुनने को मिलती है इससे सुनने का कोई समय नहीं है कोई नियम नहीं वास्तव में कभी भी सुनो कभी भी उसको पढ़ सकते उद्धव जी ने जब भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड को छोड़ के जा रहे थे उससे पूछा आप चले जाओगे फिर दुनिया का क्या होगा धर्म कहाँ मिलेगा संसार का क्या होगा और इस तरह से श्रीमद् भागवत भगवान का शाब्दिक रूप में स्वरूप है सनकादि आदि महर्षि जब नादाजी को सप्ताह का श्रवण महिमा सुना रहे थे तो भक्ति और उसके ज्ञान और बेड़ा के दोनों बेटे एकदम जिंदा हो गए दिखाई देने लगे ये कथा के साथ आपको इसका हम वर्णन सुनाएंगे अभी एक छोटा सा कीर्तन कर दो और मैं आपको कुछ सुनाने चाहता हूँ जिसके लिए आप तैयार हैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभु बाजी ने कुछ इसमें तात्पर्य दिया है वो हम तात्पर्य आपको सुनाएंगे पास की बात नहीं 1904। तो बोलते हैं कि मैं जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में चैतन्य चरित्र के ऊपर क्लास देने के लिए गया पहले उनके पिताजी वहाँ क्लास दे रहे हैं। भक्ति उनको कहीं जाना पड़ा था उन्होंने अपने बेटे को लगा दिया बंगाल में चले जाओ या जा जगन्नाथपुरी में चले जाओ एक तरफ तो भक्ति खूब दिखाई देगी दूसरी तरफ भोग भी खूब दिखाई देगी। पंडे हैं वहां के मंदिरों के सब पांच तमाकू चे हुए दिखाई देगी वृंदावन भी ऐसे है लेकिन इससे ज्यादा वहाँ एक और गड़बड़ है आ, वो है लोग बंदे हो भी लोग भी आते हैं। वो के लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती किया तो मैंने पहले ही दो बात कह दी कि जो मछली खाएगा भले भागवत सुने या ना सुने नरक में ही जाएगा जब ये बात बोली तो आधे लोग तो एक दिन छोड़ के चलेगा उसके आधे दूसरे दिन छोड़ के चले गए और बाद में लड़ने के लिए आ गए पति मनोद ठाकुर जी ने यहाँ से तो उनको रोक दिया तो बोलते हैं जो खाने पीने में और सुविधाओं में लगे हुए थे लोग उनको वो बात बची नहीं हजम नहीं रघुपा जी बोलते हैं तो आज उन प्रभुवाद जी की कृपा लेके मैं ये बात आप लोगों को बोल रहा हूँ उनके लोग तो छोड़ के चले गए लेकिन उनकी कृपा से मेरे पास लोग आ रहे हैं सुनने के लिए पर उन्हीं की बात को सुनने के लिए कि देखो अगर आप अपना खाना पीना नहीं सुधारोगे और फिर भागवत कथा भी सुन लोगे तो सुन ल तो कुछ फायदा नहीं होने का होगा दो बहने थी बताए कौन चीटियां दो चीठियां बहने थी एक हट्टी हट्टी एक एक एक हड्डी कटी और एकदम बड़ी सी अंदर क्या था एक नमक के के में में रहती थी, एक के में रहती थी चीनी तो दोनों कहीं शादी में आके मिली होगी तो चीनी वाली बोलती अरे बेवकूफ क्यों तू ऐसे चल मेरे साथ रहे चीनी खाई के मजे से मोटी ताजे अब जबरदस्ती के नोदान से अपनी बहन को चीनी के गुडान में ले आए। तीन दिन बीत गए चार दिन बीत गए वैसे ही सड़ी भी उसके मन में कोई मिठास में। अरे, तेरा अभी तक कुछ कल्याण हुआ तो वहीं की वहीं बैठी है इस गुडा में चीनी खा, मिठास बोलती है का है मिठास क्यों चीनी के गुडा में मिठास नहीं मिल रही सात दिन से तुमने मीठा नहीं चखा वो तो मीठा है ही नहीं ए, पगली और फिर चीनी खा फिर स्वाद तो भागवत में आप आए हैं नमक के गुडान से की अगर हेली कीर्तन उन लोगों को, के को लो तो लो आगे करना ही नहीं जो इन सुविधाओं में और खाने पीने के चक्रों में पड़े हुए हैं छोटी सी बात कहते हैं कि आज लहसन छोड़ो छोटता नहीं है छोड़ लेकिन ब्याज लसन नहीं छोड़ सकते कितनी कितनी कड़वी, कड़वी सच्चाई है अब सच्चाई है और कड़वी है इसलिए बोलो तो लगती है कैसी कड़वी क्या किया जाए वही प्रभुवाजी बता रहे हैं कि भागवत है क्या श्रीमद् भागवत है क्या भगवान प्लस भगवान के भक्त इन इक्वेट भागवत इक्वेशन याद रखना भागवत क्या है भगवान स्वयं भगवान कृष्ण प्लस भगवान के भक्त इज इक्वल टू भक् और भक्ति में जो भगवान का सर्वश्रेष्ठ अंग है बद, वो भक्ति में सबसे बड़ा अंग क्या है भागवत भागवत का श्रवण करना उसका पाठ करना उसका चिंतन करना भक्ति के प्रधान अंग है कोई कहना भक्ति कैसे करे भैया भागवत को सुनो भागवत को चिंतन करो भागवत का पाठ करो एक बड़ी सुंदर बात बताई प्रभुपाजी ने कौन सा युग चल रहा है कलयुग कलयुग से पहले द्वापर द्वापर से पहले त्रेता त्रेता से पहले सतयुग था के समय में कैटेगरीयां नहीं थी अभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश शूद्र हमारे शास्त्र में चार कैटेगरियां बनाई थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र फिर ब्रह्मचारी सन्यासी ये कैटेगरीज बना ली अभी धीरे धीरे कैटेगरीज बहुत हो होती चली आ रही पहले हम जब पढ़ाई भी करते थे तो सीधी साधी पढ़ाई होती थी इंटर हो बीए बी एमए हो, हो फिर पी शुरू हो गई और बढ़ गई फिर धीरे धीरे इंजीनियरिंग शुरू हो गई अब इंजीनियरिंग में भी कुछ लाइन लाइनें थी एक मैकेनिकल ले लो एक इलेक्ट्रिकल ले लो एक इलेक्ट्रॉनिक ले लो तीन चार इंजीनियरिंग थी अब उस समय भी बहुत सारी शाखाएँ होंगी गई बी भी कई तरह के हो गए शाखाओं के शाखा होते जाने पहले डॉक्टर होते थे एक ही डॉक्टर के पास सारे इलाज हो जाते थे अब तो हो गया आई स्पेश अलग हार्ट स्पेशलिस्ट अलग कान का अलग कुछ दिनों के बाद और अल्टर हो जाएगा राइट काल का अलग का हो जाएगा लेफ्ट का अलग हो जाएगा स्पेशलिस्ट कितनी चले जाते लेकिन सत्यु में वो बोलते थी एक ही, ही जाति थी रूपाजी कह रहे हैं बच्चा उस जाति का नाम था हंस ब्राह्मण थे क्षत्रिय नहीं थे वैश्य नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे। कौन थी? और उस में जो मुक्त हो गए थे उन्हें परमहंस के थे सदियों में एक ही जाति थी हंस उनमें जो श्रेष्ठ थे वही हंस कहलाते थे इसलिए वैष्णव का एक नाम परमहंस है आज भी हम अपने गुरु महाराज या वैष्णव के लिए जय बोलते हैं ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जिकाचार्य क्यों बोलते हैं क्योंकि सतयुग में एक ही जाति थी हंस और जो सिर्फ कृष्ण की भक्ति करते थे उनमें वो कहलाते थे परमहंस और एक ही पद्धति थी, थी भक्ति योग नहीं ज्ञान नहीं वो ध्यान भी भक्ति के अनुकूल किया करते पद्धति हिसाब से एक की। एक आयन आयन की, में है है। लॉ, नियम लागू बहुत नहीं, लेकिन जैसे जैसे सतयुग का तपस्या कम होती गई त्रेता आया तो फिर शास्त्र बन गए वेद आए पुराण आए द्वापर आया और शास्त्र बन गए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्र ये सब बन गए और धीरे धीरे धीरे धीरे अनेक शास्त्र बनते चले गए और जो ये श्रीमद भागवत आया ये खुद भगवान नारायण ने उन्होंने नारद जी को सुनाया नारद जी ने वेद जी को सुनाया और वेद जी ने फिर शिवदेव गोस्वामी को, को सुनाया सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सारे शास्त्र लिखे उन्होंने जब ये जी जी ने ने बहुत सारे शास्त्र लिखे, जब श्रीमद् भागवत को लिखा तो एक समस्या पैदा हो गई। समस्या ये पैदा हो गई इसको सुनाएं किसको उन्होंने बाकी बाकी ग्रंथों के बड़े शिष्य इकट्ठे कर लिए के शिष्य है लेकिन भागवत का शिष्य नहीं मिल रहा पता है क्या किया उन्होंने भगवान से प्रार्थना की मुझे शिक्षित होगी ऐसा शिक्षित हो जो भागवत को सुन सके उस समय भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और कौन आए इनके गर्भ में हमारे गुरुदेव इसको बड़े सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कहते हैं कि एक बार राधा रानी बरसाना में बैठी हुई है उनकी सखिया उनके पास है का चिंतन कर रही है उतने में उनका तोता एक शुक उनकी हाथ पे बिल्कुल राधा जी के लहजे में तोता बोलता है कृष्णा फिर एक और अनार खिलाया बोल बोल फिर वो वैसे ही अंदाज में बोलता है कृष्ण और खूब कृष्णा कृष्णा बोल के तो उड़ गया और उड़ के नंदगा नंदगांव आ गया पेड़ के ऊपर बैठा पेड़ के नीचे कृष्ण बैठे हैं हैं सोच रहे कितना मनोरम वातावरण है काश यहाँ पे राधा जी आ जाए तो उसी समय आवाज आई कृष्णा किसकी अंदाज में राधा राधा जी आ गए अभी मैंने सोचा और अभी नहीं देखा जा रहा दिखाई नहीं दी फिर राधा जी के ख्याल में फिर आवाज आई बिल्कुल जैसे राधा जी ने बोला कृष्णा तो जब देखा जब ऊपर तो उन्होंने तो प्यार से पौधे तो को बुलाया तो आ गया कृष्ण के हाथ में बैठ गया अब कृष्ण उसको मिर्ची खिला ली पौधे का एक टेस्ट है मिर्ची के लिए और खिलाते हुए पौधे बोल रा वो बिल्कुल के के के रो तू क्यों रहा है मैं शुक्र जी हाथ पे बैठा प्यार से मुझे खिलाती थी लेकिन मेरा मेरा चंचल चंचल मन स्वभाव उड़ यहाँ आ गया और रो भी राय प्रसन्न बोला स्मरण मना राधे राधे बोलते स्मरण आ गया उस समय राधा जी ने ललिता विशा का सखी को भेजा जाओ, जाओ, जाओ, जाओ तोता तो पकड़ के लाओ तो पता नहीं काम गया वो नंदगांव में तो देखा कृष्ण के साथ खेल रहा है ए, ये हमारी स्वामी का स्वामी लिखने की बात नहींता नहीं तो है।, है तो ले जाओ बुला लो तो उन्होंने बुलाया तोता तो गया नहीं क्यों नहीं गया वो कहते हैं ना शास्त्र कहते हैं जो कृष्ण के पास जाए वापस आता है कृष्ण के हाथ में पे जो बैठा है वापस कैसे आएगा मैया को शिकायत करती है मैया के आगे वो हार जाते हैं मैया आई और आगे कान पकड़े अभी तो ये निधा जल के कपड़े बनाए पशुओं के संख्या पक्षियों की संख्या तोता छीन के उनको पकड़ाया मन से? से तो में तो राधा जी ने कहा शुभ कुल नहीं रहेगा तेरी ड्यूटी है अभी बहुत सारी ड्यूटी तो वो शुभ जो है वो पृथ्वी पर अब वो पृथ्वी पे कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं कहाँ जाए तो कैलाश पर्वत पर चला गया वहाँ शिव जी पार्वती को भागवत कथा सुना रहे और बैठ कर सुन रहे हैं भागवत कथा में आगे वर्णन आता है कि किस तरह से इस सृष्टि की रचना हुई बड़ा बोरिंग टॉपिक है अब आपको यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग की टीचिंग देनी शुरू कर दे सृष्टि की रचना तो इंजीनियरिंग का काम है ना अब आपको इंजीनियरिंग की टीचिंग कर दे तो आप भी गोर हो जाओगे पार्वती भी सो अब पार्वती सो नहीं है और तोता तोता सुन रहा है, ने तो कहा कि ये तो सो गई है जी कथा करनी बंद कर देंगे तो बिल्कुल पार्वती की आवाज में हाँ अच्छा ऐसे हंकार करने लगा तो उन्होंने सारी कथा सुना दी और कथा सुनाई तो पार्वती चल गई अरे अरे अरे, अरे में तो सो गई थी इस, इस पे सो गई थी उसके बाद क्या हुआ तो तो तो वो वो कर रहा था तो तो सुन इस का एक नाम नाम और भी नाम है। है उसका अमर कथा। कथा भागवत को अमर कथा भी इस अमर अमर कथा कथा भी इस को तोते ने सुन तो ये तो अनंधिकारी है इसको मार देना चाहिए ये तो आग हमारे काम की चीज़ है, लेकिन बच्चे को दे दो तो उसको नुकसान करेंगे ना इसी तरह से भागवत तो भी कि किसी बच्चे को दे दो ना यानी अधिकार नहीं है उसको दे दो तो उसपे पर नुकसान करेंगे तो तोते को मारने के लिए भागे जब वो तोते को मारने के लिए भागे तोता बोला कैलाश पटवट से उड़कर सीधा वेद व्यास के आश्रम में